अब वैसे भी बताया यज्ञ यज्ञ यज्ञ करते में में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है जो बाहरी यज्ञ होम करते हैं ना वैसे अधि यज्ञ यज्ञ में लेकिन अर्थ होता है यज्ञ में कि यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है क्या था? अध्यात्म था ना कि आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अश परिना इस परमार्थी सन्यासी के लिए योगा ही है कौन अर्पण आदि मतलब क्या है कि अर्पण क्या है भ्रम वाय यज्ञ में जो अर्पण होता है वो तो सन्यासी के आत्मज्ञान रूप यज्ञ में आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण क्या होगा भ्रम होगा वाय यज्ञ में जो अर्पण है आत्मज्ञान रूप यज्ञ में वो होगा भ्रम इसी प्रकार एक मिनट कट ज्यादा इसी स्थान पर है अच्छा एक मिनट अभी हमें बोल लेना दो तो फिर देखते हैं साठ आपका है देखते हैं तो यहाँ पर अर्पण आदि है तो आदि तो से क्या लेना है आपका हविष तो वाह यज्ञ में जो हविष है वो आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म है तथा बाय यज्ञ में जो अग्नि है वो आत्मज्ञान रूप यज्ञ में क्या होगा ब्रह्म और बाय ज्ञान यज्ञ में जो होम क्रिया है वो भी आत्मज्ञान रूप यज्ञ में क्या होगा ब्रह्म होगा अच्छा प्राप्त फल तो वाय यज्ञ में स्वर्ग भी हो सकते हैं किंतु आप आत्मज्ञान यज्ञ में सब कुछ क्या है ब्रह्म ही है तो कहने का मतलब यह है कि भाषाकार ऐसा कहना चाहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा ज्ञानी के ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है ज्ञानी के ज्ञान की तो इसके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा उन्होंने तात्पर्य बताया है अब अधिक पार्ट दिखाइए कैसा मिला ये? और क्या लगा आपको इससे मिलाया मिला ना इधर इधर आइए इधर आइए और कौन से तो सम्यक दर्शन हो गया एक मिनट हो गया इसमें यज्ञ संपादन है और इसमें क्या है सम्यक ज्ञान रूप अधिक्ञ है अच्छा अच्छा ये दो पद अधिक है समय ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ अच्छा और यज्ञ संपादन ज्ञान अच्छा ये दो पद अधिक लगाए हैं गए अच्छा अच्छा संपादन। हाँ सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में और यहाँ पर एक हमने अध्यात्म कार्य क्या कर दिया था आत्मज्ञान रूपये हाँ और जब ये इन पौधों को अलग से जोड़ा जाएगा हमारे पास दो गीता की पुस्तक और उठा लगे उसमें एक तो यही है और एक पर है और किसी के बाद दूसरी पुस्तक है गीता प्रेस पर अलावा यही pues. तो तो तो तो तो तो है कहा जा रहा है क्या है वो देखना यद् ब्रह्म तद अर्पण आदि तो जो ब्रह्म है वह अर्पण है जो ब्रह्म है वह अर्पण है, है। अब इसका तात्पर्य क्या है ब्रह्म कि एवकि ही आदि पांच कारक रूप से स्थित होकर पंच कारक देखेंगे कि ब्रह्म अर्पण में अर्पण ब्रह्म है तो अर्पण क्या हो गया करण कर्णकारक है कर्म, कर्म कारक हो गया करण हो गया कर्म हो गया हु? और जिस देवता को उद्देश्य वो देवता क्या बन जाएगा संप्रदान बन जाएगा और अग्नि में होम करेंगे तो क्या बन जाएगा अधिकरण बन जाएगा और जो हवन करेगा वो क्या हो जाएगा कर्ता, तो पांच कौन हुए कर्ता, कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण कौन कौन हुआ कर्ता कर्म करण संप्रदान और अधिकरण ये पांच हो गए अच्छा करता कर्म करण संप्रदान और अधिकरण ये पांच हो गए अब लगाएंगे पंक्ति कि ब्रह्म ही अर्पण आदि पांच प्रकार के कारक रूप से स्थित होकर किल ऐसे ही डाल दिया वाक्य निश्चय अर्थ में तो ये आ गया है ना वाक्य अलंकार के लिए समझ लेना कि ब्रह्म ही अर्पण आदि पांच प्रकार के कारक रूप से स्थित होकर सतकर से होकर से स्थित होकर तब से लेना ब्रह्म ब्रह्म ही कर्म करता है ब्रह्म ही हाँ, ये प्राचीन व्याख्याकारों का मत चल रहा है कि जो ब्रह्म है वो अर्पण आदि है और इसका इस स्पष्टीकरण है ब्रह्म ही अर्पण आदि पांच प्रकार के कारक रूप से स्थित होकर वह ब्रह्म ही कर्म करता है अब देखेंगे तो इसमें इस मत में क्या रहा है तत्रे. तत्र तत्र का अर्थ वैसा होने पर तत्र एवं सती वैसा होने पर अर्पणादिशु अर्पण आदि बुद्धि न निवर सके अर्पणादिशु अर्पण बुद्धि बुद्धि अर्पणादिशु नीचे लिखा है ना कि अर्पण में अर्पण बुद्धि निवृत्त नहीं होती है ध्यान देंगे की जो सिद्धांती का मत जो आया था कि अर्पण ब्रह्म है अर्पण क्या है, है अर्पण को क्या समझना है ब्रह्म तो अर्पण को ब्रह्म समझना है तो करना क्या है कि अर्पण को ब्रह्म समझना है तो ब्रह्म समझते समझते क्या होगा कि अर्पण बुद्धि निवृत हो जाएगी ब्रह्म बुद्धि रहेगी क्या होगा और कौन सी बुद्धि निवृत होगी अर्पण बुद्धि निवृत हो जाएगी ब्रह्म बुद्धि रहेगी अर्पण ब्रह्म है और क्या है हविष ब्रह्म है तो हविष में है वहाँ पर हविष बुद्धि समाप्त होगी क्या रहेगी ब्रह्म बुद्धि रहेगी जैसे कि क्या है रजत बुद्धि समाप्त होकर के किस का बुद्धि रहती है तो अर्पण बुद्धि समाप्त होने पर ब्रह्म बुद्धि रहती है ये किसका मत है सिद्धांत टीका और प्राचीन टीकाकार का यह मत कहा जाता है एवं सती ऐसा होने पर अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है पूर्व पक्षी के अनुसार क्या होगा अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है सिद्धांति के अनुसार तो अर्पण में अर्पण बुद्धि निवृत्त करना है बल्कि क्या करना है ब्रह्म बुद्धि हाँ अर्पण आदि में अर्पण आदि अर्पण बुद्धि समाप्त ही कर देना है कि अर्पण जो है ना वो कैसा है कि वो रजत है, है ना न केवल ब्रह्म बुद्धि ही रखनी है क्योंकि ब्रह्म ही है तो अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है किन्तु ब्रह्म बुद्धि आदि रखे यहाँ भी अर्पण आदिशु का अनुदन लेना किन्तु अर्पण आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है दो बार अर्पण अच्छा किंतु अच्छा आपने पहले भी अर्पण आदि लिखा है अच्छा हमने इसी का दो गण करा दिया लिखा है तो और स्पष्ट है कि अर्पण आदि में अर्पण आदि अर्पण आदि में अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती है किंतु अर्पण आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है अर्पण आदि में क्या जीए? की जाती है अर्पण ब्रह्म है अर्पण ब्रह्म है मतलब अर्पण बुद्धि निवृत नहीं करना है बार बार ऐसा अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करना है किस प्रकार अर्पण ब्रह्म है अर्पण ब्रह्म है बार बार ऐसा चिंतन करेंगे तो अर्पण अर्पण बुद्धि निवृत्त होगी नहीं नहीं पूर्व पक्षी के अनुसार है उसके लिए नियम ही बनाया की अर्पण ब्रह्म है अर्पण ब्रह्म है अर्पण ब्रह्म है ऐसा चिंतन चलना है ऐसा ही चिंतन चलना तो अर्पण बुद्धि निवृत्त नहीं होगी और इसमें दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करता है पूर्व जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि वाह यथा नाम ब्रह्म बुद्धि तो जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि ये जब इस श्लोक का भाष्य हो जाएगा तब हम आपको वैष्णव मत बता देंगे इसमें अब यहाँ जैसा है वैसा हम आपको बता देते हैं कि प्रतिमा में विष्णु बुद्धि कि प्रतिमा तो विष्णु नहीं है क्योंकि विष्णु कैसा है चेतन है और प्रतिमा कैसी है जड़ है तो प्रतिमा विष्णु नहीं है फिर भी प्रतिमा में क्या है? करना है विष्णु बुद्धि करना है प्रतिमा में हाँ कैसे प्रतिमा विष्णु है प्रतिमा विष्णु है मतलब मूर्ति विष्णु है मूर्ति विष्णु है तो जब मूर्ति विष्णु है ऐसा चिंतन करना है तो मूर्ति में मूर्ति बुद्धि निवृत्त नहीं होती है है और ये और वैष्णव मत हम आपको कल बता देंगे या आज भी इस भाष्य की समाप्ति पर आपको बता देंगे इस विषय में की जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि जाती है वैसे ही अर्पण में क्या करना है धर्मबुद्धि तो प्रतिमा विष्णु नहीं है तो प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करना है कि वे जड़ एक चेतन है तो ये आयथार्थ ज्ञान है कैसा तो ज्ञान है हाँ आयथार्थ ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है ऐसा तो उसी प्रकार से अर्पण में जो ब्रह्म बुद्धि करेंगे वो भी यथार्थ ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान होगा पंक्ति लगे तो पंक्ति लगाएंगे आपने हाँ कहा गया हाँ यथा प्रतिमादु विष्णुवादी बुद्धि ही भी आदि ये समझ लेना जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि की जाती है प्रतिमा में विष्णु बुद्धि आदि से क्या लेना है सालग्राम सालिग्राम में विष्णु बुद्धि तो भी थे आया चेतन है जड़ है और और आदि से ले सकते हैं शिवलिंग है शिवलिंग में आओ विष्णु आदि आदि से क्या लेना है शिव में शिव बुद्धि ठीक है जैसे प्रतिमा आदि में विष्णुवादी बुद्धि आदि यथे जैसे प्रतिमा आदि में विष्णुवादी बुद्धि की जाती है वह यथा और जैसे नामादो ब्रम्ह बुद्धि आदि ये नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है ध्यान देना नाम ब्रह्म की उपास नाम ब्रह्म की नाम ब्रह्म में ऐसी उपासना करना चाहिए तो ध्यान देना नाम क्या है वाचक है और ब्रह्म क्या है वाक्य है, है। ब्रह्म क्या है वाक्य है और नाम क्या है उसका वाचक है वाचक क्या है की स्रोत का विषय वाचक जो है ना क्या होता है की उसका उच्चारण होता है किससे वाणी से उच्चारण होता है और स्त्रोत्र से सुना जाता है से नहीं नहीं। सुना जाता है तो वाचक शब्द जो होता है वो स्रोत्र प्राय होता है का भी से होता है, नाम जो है ना स्रोत्र का विषय हुआ वाचक शब्द और वाक्य स्त्रोत्र का विषय है क्या नहीं नहीं अब जैसे पुस्तक पद हो गया वाचक और ये क्या हो गई वाक्य हो गई ना तो ऐसे वाक्य वाचक एक होते हैं जो भिन्न होते हैं तो नाम वाक्य है की वाचक है वाचक है और ब्रह्म क्या है वाक्य है तो अलग अलग है ना वाचिक तो अलग अलग हो गए तो फिर जो नाम और ब्रह्म एक नहीं हुए ना नहीं। फिर भी नाम भी नाम ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं नाम ब्रह्म नहीं है फिर भी उसको क्या समझना है ब्रह्म में फिर क्या समझना है वही आयथार्ञान जानते हैं तक प्रकार ज्ञान रस के अभाव वाली सप्ति को रजत समझना तो विष्णुत्व के अभाव वाली प्रतिमा को क्या समझना विष्णु और ब्रह्मत्व के अभाव वाले नाम को ब्रह्म समझना है तो पंखी लगाएंगे यहाँ पर यथा जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि की जाती है वह यथा और जैसे नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है यथा दृष्टान्त है ना उसी प्रकार तो अर्पण आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है उसको समझाने के लिए बोला है ठीक है जैसे प्रतिमा आदि में विष्णुवादी बुद्धि की जाती है और जैसे नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है ये जो है ना किसका मत है अस्त्र के राहू का इति है ना इति सर सत्यम ये भाष्यकार अपना मत कहते हैं कि आपका कहना सत्य है सत्यम या अर्धंगीकार अर्थ में है किस अर्थ में हाँ पूरा बात नहीं सत्यम एवं भी स्यात मतलब ऐसा भी होता ऐसा भी मतलब सत्यम करते सत्य है या ठीक है ऐसा भी होता यदि ज्ञान यदि की स्तुति के लिए प्रकरण नहीं होता है ऐसे लगाना यदि ज्ञान यदि स्तुति अर्थम प्रकरण न सत एवं भी सत्या यदि ज्ञान यदि की स्तुची के लिए प्रकरण नहीं होता तो ऐसा भी हो जाता ऐसा भी हो कब ऐसा हो जाता है ज्ञान यदि के लिए, लिए तो प्रकरण नहीं होता तो ऐसा होता पर यह ज्ञान यदि की सुखी के लिए प्रकरण इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ध्यान देना अब ज्ञान यदि की स्थिति के लिए प्रकरण है इसको भाष्टाचार स्पष्ट करते हैं तू अत्र किन्तु यहाँ पर तू अत्र जैसा मैं अन्य क्रम ऐसी पढ़ ध्यान देंगे तू अत्रे यज्ञ तो अज्ञसान तू अत्रे क्या कहेंगे तू अत्रे अनेकान अज्ञान अनेकायाशेषा अच्छा उपन्यास से ऐसा जोड़ लेना उपन्यास से तू अत्रे यज्ञ यज्ञश्दिता अनेका क्रिया विशेषा संेया द्रमया यानयुपरिह ज्ञानय सम्य नहीं दुबारा देखेंगे श्रेयान्द्रमया यज्ञ ज्ञानयी ज्ञानय सम्य दर्शन ज्ञानी लगाइए तू अत्रु यहाँ पर यज्ञ यज्ञश्तान अनेकान क्रिया विशेषानू अत्र इस प्रकरण में यज्ञ शब्द से यज्ञ शब्द से कही गई अनेक क्रियाओं को कह कर यज्ञ शान अनेकान क्रिया विशेषानज्ञ शब्द से यज्ञ शब्द से अनेक क्रिया विशेषो को कह कर कहाँ ये आदेश देखना ही प्रकरण में दया मे व परेयज्ञ योगिपास ब्रह्मादन व परम यज्ञ और स्रोतराधीन इंद्रिया इस प्रकार जो ले ले लेना यज्या, यज्या सब ले लेना सब है समझी लगेगी इस प्रकरण में यद्य शब्द से अनेक क्रिया विशेषों को कहकर यद्य शब्द से अनेक क्रियाओं को कहकर अनेक क्रियाओं को कह कर श्रेयान द्रमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ अर्थ है इस प्रकार ज्ञान यज्ञ शब्दम सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्द से कहे गए सम्यक दर्शनम ज्ञानम सम्यक दर्शन रूप ज्ञान की स्थिति करते हैं ठीक है इति इस प्रकार ज्ञान यज्ञ शब्दितम सम्यक दर्शनम ज्ञानम स्त्रोति ज्ञान यज्ञ शब्द से कहे गए रूप ज्ञान की स्तुति करते हैं किस प्रकार स्तुचि करते हैं प्रेम इस प्रकार करते हैं किसकी करते हैं ज्ञान यज्ञ की तो यह प्रकरण किसका है ज्ञान यज्ञ की स्तुति का ज्ञान यदि ज्ञान यज्ञ यशंसा का प्रकरण है इसलिए पूर्व पक्षी जैसा मानता है वैसा नहीं हो सकता है अब देखेंगे तो अवय क्या अत्र जैसा हम अन्य क्रम से पढ़ रहे हैं वैसे शब्दों को देखेंगे क्या अत्रे इत्यादि क्या ब्रह्मापण इदी वचन चे ब्रर्पण इदी वचन ज्ञान से क्या अत्र और यहाँ पर इत्यादि ब्रह्मापण इत्यादम वचन ब्रह्मापणी यचन या इत्यादि यहाँ श्लोक ब्रह्मापणी य्लोक ज्ञान यज्ञसंप्पने समर्थन ज्ञान को यज्ञ रूप बताने में समर्थ है ज्ञान को यज्ञ रूप बताने में कौन समर्थ है ब्रह्मार्पणम इत्यादि ब्रह्मार्पणम इत्यादि या श्लोक हाँ ज्ञान संपादन समर्थनम ज्ञान को यज्ञ रूप बताने में समर्थ है और यदि ऐसा न माना जान्य था यदि ऐसा न माना जाए कैसा कि यह ज्ञान को यज्ञ रूप बता रहा है ऐसा ना माने तो सर्वस्व ब्रह्मत्व की सबकी ब्रह्म रूपता होने पर या सबको ब्रह्मरूप होने पर अर्पण आदि को ही विशेष रूप से ब्रह्म बताना अनर्थक होगा अन्यथा मतलब यदि ऐसा न माना जाए तो सबकी ब्रह्म रूपता होने पर या सबको ब्रह्म रूप होने पर अर्पण आदि को भी प्रथक से ब्रह्म रूप बताना अनर्थक होगा अर्पण आदि को ही प्रथक से ब्रह्म रूप बताना अनर्थक होगा यदि कहें कि सब कुछ ब्रह्म है तो अर्पण भी ब्रम हो सकता है जब सब कुछ ब्रह्म होने से अर्पण ब्रम हो सकता है तो फिर ज्ञानी का ज्ञान भी तो क्या ब्रह्म हो सकता है तो उसकी प्रशंसा की जा रही इस प्रकार अब ये पूर्व पक्षी का मत फिर भाष्यकार ले रहे हैं पूर्व पक्षी के बारे में पूर्व पक्षी के बारे में कहते हैं तू ये है ना? ये इसका अन्य उसके साथ है इसी ब्रुवते ब्रुवते है ना किंतु जो लोग ऐसा कहते हैं किंतु जो लोग ऐसा कहते हैं तू ये इसी ब्रुवते कि लोग इसी ब्रुवते ऐसा कहते हैं क्या क्या कहते हैं ध्यान देना प्रतिमा या विष्णु दृष्टिवत की प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने की तरह या प्रतिमा को विष्णु समझने की तरह प्रतिमा को विष्णु समझने की तरह और देखेंगे यहाँ पर नाम आदि शु क्यूँ है ना और नाम आदि को ब्रह्म समझने की तरह नाम आदि को प्रतिमा में विष्णु दृष्टि की तरह और नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि की तरह नाम आदि में या ब्रह्म दृष्टि वक्त इस पद का अध्ययन कर लेंगे पंक्ति बनाने के लिए नाम आदिशु ब्रह्म दृष्टि नाम आदि में क्या नाम आदिशु ब्रह्म दृष्टि का अध्ययन करेंगे ब्रह्म दृष्टि यु और नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि की तरह और फिर प्रतिमादिशु ब्रह्म दृष्टि क्षिप्य की प्रतिमा आदि में ब्रह्म दृष्टि की जाती है प्रतिमा अरे अरे क्या कहते हैं प्रतिमा या विष्णु दृष्टि हुआ थी प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान क्या नाम आदि दृष्टि दृष्टि का अध्ययन करेंगे और नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि करने के समान प्रतिमा यहाँ ब्रह्म दृष्टि क्षिप्य है की प्रतिमा में अर्पण आदि शुरू दृष्टि क्षिप्य अर्पण आदि शुरू अर्पण आदि में ब्रह्म दृष्टि की जाती है आदि आदिष में दृष्टि अग्नि में ब्रह्म दृष्टि है अग्नि को ब्रह्म समझते हैं विष को ब्रह्म समझते हैं लग गया जैसे प्रतिमा को ब्रह्म समझते हैं और नाम प्रतिमा को विष्णु समझते हैं और नाम को ब्रह्म समझते है उसी प्रकार अर्पण को ब्रह्म समझते हैं लगाएंगे तेसाम का अर्थ उनके मत में तेसाम का क्या अर्थ है उनके हाँ उनके मत में इत इस प्रकरण में यहाँ पर उक्त ब्रह्म विद्या विवक्षिता ऊपर से लेना कि उक्त ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं होती है उक्त ब्रह्म विद्या हाँ वक्त उन लोगों के मत में इस प्रकरण में उक्त ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं होती है क्यूं? क्यों क्योंकि ज्ञान से अर्पण आदि विक उनका ज्ञान अर्पण आदि को विषय करने वाला है क्योंकि उनका ज्ञान कैसा है अर्पण आदि को विषय करने वाला है ब्रह्म को विषय करने वाला ऐसा क्या ज्ञान होगा तो जो ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होगा तो ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म तो को विषय करने वाली होती है ब्रह्म विद्या और उनका अभियान क्या है अर्पण आदि को विषय करने वाला है इसलिए ब्रह्म विद्या नहीं है सिद्धांती ने बताया की अर्पण ब्रम ऐसा विचार करना है तो अर्पण बुद्धि निवृत्त होगी वहाँ पर ब्रह्म बुद्धि रहेगी और इनके अनुसार वो अर्पण बुद्धि निवृत्त नहीं होगी हाँ तो फिर क्या होगा कि ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती पूर्व पक्षी के अनुसार और ध्यान देना की यहाँ पर ब्रह्म सेन गंतव्य वहाँ कह दिया है कि उसके द्वारा प्राप्त ब्रह्म है तो प्राप्त ब्रह्म कब हो सकता है जब उसमें ब्रह्म विद्या मानी जाए जब उसमें ब्रह्म विद्या मानी जाए अब ध्यान देना तो ऐसे जो है ना कि आयथार्थ ज्ञान से कभी मोक्ष होता है क्या अर्पण में ब्रह्म बुद्धि जो पूर्व पक्षी मान रहा है वो यथार्थ ज्ञान है कि आयथार्थ ज्ञान है हाँ क्योंकि ब्रह्मत्व के अभाव वाले अर्पण को ब्रह्म समझना है पंक्ति लगाना दृष्टि जहाँ होती है ना वो अयथा होती है दृष्टि कैसी होती है दृष्टि जो है ना पंक्ति देखना क्या दृष्टि संपादन ज्ञान मोक्ष फलम ना प्राप्त थे और दृष्टि संपादन वो ज्ञान से या दृष्टि करने रूप ज्ञान से जैसे प्रतिमा में क्या करना है विष्णु दृष्टि प्रतिमा में विष्णु दृष्टि अर्पण में ब्रह्म दृष्टि कहते हैं <ii> कि अच्छा और दृष्टि करने मात्र से मोक्ष फलमना ना प्राप्त से मोक्ष फल प्राप्त नहीं होता है क्या दृष्टि करने रूप ज्ञान से दृष्टि करने रूप दृष्टि संपादन रूप ज्ञान या दृष्टि करना रूप ज्ञान और दृष्टि संपादन रूप ज्ञान से मोक्ष फल प्राप्त नहीं होता है क्या और ब्रह्मयु केण ऐसा कहा जाता है की उसके द्वारा प्राप्त फल क्या है ब्रह्म है ब्रह्म का मतलब ब्रह्म फल का मतलब क्या है मोक्ष फल तो वो दृष्टि संपादन से हो सकता है क्या और यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञान ये अच्छा दृष्टि से तो मोक्ष नहीं होगा लगाना अच्छा सम्यक दर्शनम अंतरण मोक्ष फल हम प्राप्त हम और सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष फल प्राप्त होता है इती इती कथन या कथन विरुद्ध हो जाएगा यदि ऐसा मान लिया जाए कि सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष फल प्राप्त होता है तो ये कथन कैसा होगा विरुद्ध होगा ये कथन कब सार्थक हो सकता है जब वहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन माना जाए या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन माना जाए अच्छा तो दृष्टि जो पूर्व पक्षी का ऐसा है वो संभव नहीं है क्योंकि वहां मोक्ष फल तो दृष्टि से मिलेगा नहीं पंक्ति लगाएंगे क्या प्रकृति विरोधा और प्रकरण से विरोध है और यहाँ समय ज्ञान का प्रकरण है पंक्ति लगेगी क्या प्रकृत विरोधा और पूर्व पक्षी के अनुसार प्रकरण से विरोध है क्यों यहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और वो आय दृष्टि का प्रकरण नहीं है किस प्रकार की यथार्थ ज्ञान का प्रकरण है सम्यक ज्ञान का प्रकरण है तो बताते हैं कर्म अकर्म यापस्त इस प्रकार पर क्या अर्थ है यहाँ पर समय दर्शनम यहाँ पर समय दर्शन हाँ है? पर हाँ है कहा गया है सम्यक दर्शनम का अर्थ कर लेना जो संयक दर्शन का प्रकरण है प्रसंग क्या अर्थ करेंगे हाँ तो संयक दर्शन का प्रकम तो कैसे कर्मणअर्म या पश्चे सम्यक दर्शनम कर्मणअर्म या पश्चेत यहाँ पर समय दर्शन प्रकृत है या सम्यक दर्शन का प्रकरण है और अंत और समय दर्शनम और अंत तो में सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और अंत में क्यों कक्ष उपसारा कर ही उपसंहर किया गया है सम्यक ज्ञान का ही हाँ या समय ज्ञान में ही प्रकरण का उपसार किया गया है समय ज्ञान में ही प्रकरण का हाँ तो इसे प्रकरण किसका है यह सम्यक ज्ञान का है और वो आयथार्थ दृष्टि का प्रकरण नहीं है इसलिए पूर्व पक्षी का व्याख्यान ठीक नहीं इसी बात को बताते हैं श्रेयान द्रमया ज्ञान यज्ञ परम तत्व की द्रव्य की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो ज्ञान यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात आई ज्ञानम लब्धवा पराम शांति अच्छे क्षति ज्ञान को प्राप्त होकर क्या है पराशांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ये भी यथार्थ ज्ञान का प्रकरण है प्रेयान ज्ञान यज्ञ प्रेय द्रमयाद ज्ञान यज्ञ ज्ञानम लब् पराम शांतिम इत्यादि के द्वारा सम्यक ज्ञान की स्तुति को ही करते हुए अध्याय उपणा अध्याय समाप्त हो जाता है इत्यादि के द्वारा सम्यक ज्ञान की स्तुति को ही करते हुए अध्याय समाप्त हो जाता है तो सम्यक ज्ञान का प्रकरण हो गया ना सम्यक ज्ञान की स्तुति को करते हुए तो सम्यक ज्ञान होने पर ही उसकी स्तुति की जाएगी इस प्रकार ज्ञान का प्रकरण है अब यह पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है इसको भाषाकार कहते हैं तत्र देखेंगे कि कहा तत्र बिना वहाकरण के या तब तर तब अप्रकरणे कर बिना प्रकरण के तब बिना प्रकरण के अकस्मात तब बिना प्रकरण के अकस्मात प्रतिमा या विष्णु दृष्टि की प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान अर्पणादु ब्रह्म दृष्टि उच्च थे अर्पणादि में ब्रह्म कही जाती है इसकी अनुपन्नम यह कथन है हाँ। या कथन असिद्ध है अथवा यह कथन युक्ति युक्ति नहीं है तकरणे तब बिना प्रकरण के अर्पणादो तब बिना प्रकरण तत्र तब बिना प्रकरण से अकस्मात अचानक प्रतिमायां या विष्णु दृष्टि प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान अर्पणादो ब्रम्ह दृष्टि उचित है अर्पणादी में ब्रह्म दृष्टि कही जाती है यह कथन उचित नहीं है तस्मात इसलिए यथा व्याख्या एवं एम श्लोक का यथा व्याख्यात अर्था की जैसा श्लोक का हमने व्याख्यान किया है जैसा यथा व्याख्यात अर्था की जैसे श्लोक का हमने व्याख्यान किया है वैसा ही इस श्लोक का अर्थ है लगाइए यथा व्याख्यात अर्थ वाला यह श्लोक तस्मात अर्थ इस कारण से यथा व्याख्यात अर्थ वाला यह श्लोक है मतलब इस श्लोक की जैसी हमने व्याख्या की है वैसा ही अर्थ इस श्लोक का है या, या श्लोक है थोड़ा दृष्टि और ज्ञान को समझ लेना प्रसंगता पूर्व प्रसंगे विष्णु दृष्टि है ना और कहीं कहीं ऐसा ये शंकराचार्य के सिद्धांत में भी ज्ञान और दृष्टि को समझो शंकराचार्य के सिद्धांत में क्या है कर्म उपासना और ज्ञान कर्म उपासना और ऐसा क्रम माना गया है तो ज्ञान जो है ना कि सर्वम खलुद्रह्म समझना अथवा सबको समझना अहम ब्रह्मीकार अपने को ब्रह्म समझना यह ज्ञान क्या आपका है क्या आपका आपका और इसको छोड़ करके सब कुछ ऐसा है क्या है अयथार्थ है।, है सब कुछ ऐसा है अयथार्थ है उपनिषद वास्तव में स्वयं शंकराचार्य ने जो दृष्टि या उपासना को अयथार्थ ज्ञान कहा है उपासना को शंकराचार्य ने क्या कहा है अयथार्थ ज्ञान कहा है की प्रतिमा मतलब मूर्ति जो मूर्ति विष्णु मूर्ति पत्थर है उसको क्या समझते हैं वो भक्त लोग उपासक लोग विष्णु शालीग्राम पत्थर को क्या समझते हैं विष्णु समझते हैं ज्ञान है ज्ञान कभी मोक्ष दे सकता है नहीं। अच्छा तो ये कहा जरूर है यहाँ पर ये पूर्व पक्षी की प्राचीन टीकाकार के अनुसार शंकराचार्य को भी उपासना है वो इसी प्रकार मान्य है तो उपासना से मोक्ष कभी हो सकता है तो आयार्थ ज्ञान है लेकिन ध्यान देना ये उपासना जो करते हैं ना भक्तें वो उपासना क्या समझ के करते हैं वो थोड़ा ध्यान दो कि भगवान सर्वव्यापक व्यापक है कि नहीं है सर्व विष्णु प्रतिमा में है कि नहीं है तो प्रतिमा में विद्यमान विष्णु की विष्णु समझ कर उपासना करना ये कैसा ज्ञान होगा भाई प्रतिमा को विष्णु समझना अयथार्थ ज्ञान तो है, है और प्रतिमा में विद्यमान विष्णु को भी विष्णु समझना कैसा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है तो जो उपासक होते हैं वो इस दृष्टि से उपासना करते हैं और ये शंकराचार्य के सिद्धांत में एक बात किसी भी ग्रंथ में लिखी नहीं है शंकर सिद्धांत के किसी भी विद्वान का इधर ध्यान गया ही नहीं है लकीर की फकीर पीटते चले जा रहे हैं शालीग्राम को विष्णु समझना यथार्थ ज्ञान है अरे जो उपासना है वो पत्थर को विष्णु समझ रहे हैं जो सालेग्राम में विद्वान विष्णु को विष्णु समझ रहे हैं तो फिर कैसे अथार्थ ज्ञान हो गई उपासना तो लकीर के फकीर जो है ना ये सब ये लकीर की पूछते रहते हैं सब ये जितने हैं इनके विद्वान लोग जैसे वैसे ही मूर्ख होते हैं आधे चिंतन अभी सुटा से करते हैं नहीं ये बड़े बड़े विद्वान जिनके मूर्ख ही समझिएगा विष्णु से चिंतन नहीं है रटा रटा ज्ञान है कुछ नहीं है एक उपासना ये रीति है समझ गए तो ये कैसा ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान ही है तो सभी उपासना सभी भक्ति कोई आय अथा ज्ञान नहीं है थोड़ा विचार करके देखें तो सब मालूम होता है पर इनके सिद्धांत में कहीं ऐसा ही विचार ही इनका किसी का नहीं है तो कोई तो समझ गए आपने? अब ये जो मूर्ति पूजा करते हैं ना तो मूर्ति पूजा कोई पत्थर पूजा थोड़ा है तो भगवान की पूजा है साक्षात भगवान की पूजा है भगवान सब जगह गिराजते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान का आह्वान किया जाता है तो भगवान ने आकर उसमें विराजते हैं वो गोलोक से आकर के बैकुंठ से आकर के भगवान उसमें विराज जाते हैं आकर के तो भगवान उस मूर्ति को अपना शरीर रूप से स्वीकार करके भगवान का शरीर हो जाता है तभी देखो नामदेव ने दूध का भोग लगाया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया तो भगवान उसमें विद्यमान है भगवान का वो शरीर है भगवान का वो शरीर है भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सभी शरीरों को धारण करते हैं जो आप चतुर्भुज मूर्तियाँ देख रहे हैं वो भगवान का शरीर है, तो। है न भगवान ने उसको शरीर उपाय किया है वो सामान्य कुछ नहीं भक्ति करते, करते है उपास करते हैं वृंदावन में रंगजी मंदिर के पास एक है लहला बाबू का मंदिर तो बाबू ने जब प्राण प्रतिष्ठा कराई पहले तो पंडितों ने प्रतिष्ठा की वहाँ पर तो उन्होंने कहा लाला बाबू ने की हम तो देखेंगे प्राण भगवान में नहीं आए हाथ रखते देखा तो प्राण के नहीं आए दोबारा प्रतिष्ठा फिर कराइए तो फिर क्या आता जाड़े का दिन था बहुत ठंडी गृह बननी पड़ती है मक्खन रखते देखा मक्खन भुल गया पत्थर पर मक्खन घूलेगा और चेतन पे रख दो तो शरीर उष्णता होती ना प्राणा नहीं है मक्खन भुल गया हाथ रखकर फिरने देखा प्राण फिलने लगे है ना तो ये कुछ आयाधारे नहीं लगे है ना? ये कुछ आये धार विज्ञान उपासना नहीं है उनको समझ नहीं ना सभी उपासना भक्ति सब कुछ झूठा झूठा करते हुए सौंपन के तो रहोग कर लेते हैं है ना फिर वही मान प्रतिष्ठा ही सत्य रह जाती है जगत को मिथ्या कहते कहते भंडारा सत्य हो जाता है और मान प्रतिष्ठा सत्य हो जाती है भगवान तो मिथ्या होगा इनके लिए तो सुगुण तो विशेष है और मान बढ़ाएगी भंडारा इनके लिए सत्य हो जाता है माना यह कामना चल रहा है है ना ऐसा तो हमने बताया ये दृष्टि कभी मिलेगी नहीं आपको शंकर सिद्धांत की मिलेगी सुन शंकराचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया बाद वाले लोग तो लोगों के पर और भी गिरा हुआ है शंकराचार्य तो बहुत महान है हुए हैं वो तो बहुत महान हुए हैं सर बाद वो इस पर और भी घरिया हो गया है जितना इनका चिंता सब जगह प्रत्यक्षित की है शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे भगवान के बहुत महान थे बाढ़ वाले लोग जानते हैं क्या कहते हैं कहे ये ने शंकराचार्य की थी तो शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे तो इनके बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि शंकराचार्य तो जितने उन इन मठों के आचार्य होते हैं चारों मठों के सब शंकराचार्य कहे जाते हैं तो बाद वाले ने स्ुति की एक मत यह है बाद वाले जो शंकराचार्य कहे जाते हैं तो उन्होंने स्थिति की है आद्य शंकर जो स्वयं भरम में थे स्थिति करेंगे एक बात दूसरी बात उन्होंने ये स्थिति जो की है वो अज्ञानियों को समझाने के लिए की है इसके लिए कि अज्ञानियों के लिए इसका मतलब वो सताई सुखी हाँ दो बातें हैं इनके सामने आती हैं लेकिन जो भक्त हैं वो तो शंकराचार्य को भक्ति भगवान का बहुत महान मानते हैं शंकराचार्य को लेकिन लोग यही कहने लगते हैं बारे में जो है उन्होंने स्वयं किया हाँ किया। आ, वो तो ये सार की बात है ऐतिहासिक सत्य है वो तो स्वयं बड़े घरते थे अपने आचरण से उनको भी छोटा ही लोग कर देते हैं क्या किया शंकराचार्य तो बहुत महान थे बहुत महान थे उन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है तो ये जो है ना उपासना की दृष्टि है ये ध्यान देना ही इसका तो इसीलिए सब कुछ आयथार्थ है सत्तों तुम उसकी बातों से जो तो ज्ञान होगा वही यथार्थ है बाकी सब यथार्थ इसलिए लगता है कहते कहते वे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सब में परमात्मा की डिमांड है ये आयथार्थ हो जाएगा क्या तो सालेग्राम और विष्णु जी परमात्मा की डिमांड है क्या हो जाएगा उसमें भगवान की पूजा छोड़ कर अपनी पूजा लोग ज्यादा करवाते हैं आजकल के युग का प्रभाव हो गया सब हो गया पूजा भगवान भी की जाती है पाठ हो आगे थोड़ा थोड़ा सा पाठ और देख लो तो हमने आपको दृष्टि बता दी हालांकि यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार लिखा है पर उपासना और स्वयं शंकर सिद्धांत में उसी तरह की मान्यता है यहाँ तो बोले यहाँ ज्ञान है उपासना नहीं है भाषाकार करने के लिए पर जहाँ भी उपासना है वो अथार भी मानते हैं सिद्धांत में यथार से तो ध्यान देना दो प्रकार का हो जाता है एक तो जैसे उपनिषद में आता है ना अन्नम ब्रह्म उपासित अन्य है इसी उपासना करो तो इसलिए में आता है अब ध्यान देना तो, तो अन्य ब्रह्म है अब यहाँ पर अन्न में विद्यमान ब्रह्म को ब्रम्म नहीं समझना है क्योंकि वहां पर क्षुद्र फल बताया गया है अन्नम ब्रह्म है इसी उपासना का फल अन्य अन्न की प्राप्ति कहा गया है तो परमात्मा की प्राप्ति का क्षुद्र फल होता है क्या इसलिए वहाँ पर अन्य ब्रह्म दृष्टि करना है वो यथात ज्ञान है वो क्या है लेकिन सभी उपासना आयथात ज्ञान में उपासना हाँ, है, हाँ ये मतलब है जैसे की नाम ब्रह्म की उपासना है तो ये तो आयथार ही है लेकिन सभी उपासना अयथार्थ में है ये ध्यान रखना है ना सभी उपासनाएं आयथार्थ नहीं है नहीं। नहीं। जो दृष्टिया कही गई हैं, छोटे छल वाली वो यथार्थ है बाकी कैसी ऐसी यथार्थ है और ये अब तो कुछ शंकर मतान भी तो सबको यथार्थ देते हैं यथार्थ में अब देखेंगे सब तो कुछ आये सारे थोड़ा सा और एक दो लाइन देख लो तत्र अधूना तब वैसा होने वैसा होने पर वैसा होने पर अब सम्यक ज्ञान को यज्ञ समझकर, या सम्यक ज्ञान के यज्ञ को समझ कर, या सम्यक ज्ञान को यज्ञ कहकर समझ लेना सम्यक ज्ञान को यज्ञ हाँ सम्यज्ञानी सम्पाद्य है ना सम्यक ज्ञान को यज्ञ बताकर यह ठीक रहेगा समय ज्ञान को यज्ञ या समय ज्ञान की यज्ञ रूपता बताकर सम्य की यज्ञ रूपता बताकर उसकी के लिए दैव इत्यादि ना अन्य यज्ञ अपनी उपक्षिप्यंते दैवय इत्यादि के द्वारा अन्य यज्ञ अपनी उपक्षिप्यंते अन्य यज्ञ भी कहे जाते हैं किस प्रकार दैवमय इत्यादि के द्वारा अन्य यज्ञ भी कही जाते हैं अच्छा आगे देखेंगे पाठले से दैव एवा वा परे यज्ञ योगि पर ब्रह्म जम व परे यज्ञ योगे नियु पति अभी पंचदशी में याद दिलाना किसी दिन दिखा देंगे ये जो है ना नवान याकमा आया है ना धर्म से अभ्यम धर्म से सदात्मान परिप्राणाय साधु नाम दिना धर्म संस्थापना और क्या स्वाम है नहीं यही अभी जो तो आ चुका है ना प्रकृति पूरा अध जो अपनी प्रकृति को बसने करके अपनी प्रकृति को बसने करके अपनी माया से प्रगत होता हूँ तो ये जो शंकर से आया है इसके अनुसार प्रकृति बड़ी है कि भगवान बड़े हैं के अनुसार बोलना प्रकृति को भगवान बस करते हैं की भगवान प्रकृति के बस में हो जाते हैं है। है। है। क्या शंकर भाष्य जो आया है भगवान भी आ भगवान प्रकृति को बसने करते हैं प्रकृति में है त्रिगुणात्मिका प्रकृति को बचने कौन करते हैं भगवान तो प्रकृति क्या है भगवान के बसने है और भगवान कैसे हैं? जो भाष्यकाल ने बताया ऐश्वर्य समग्र से समग्र ईश्वर्य है समग्र ज्ञान है समग्र यश है सब कुछ है ना प्रकृति को बसने करने वाले और भगवान बड़े हैं ना तो पंचदशी में एक श्लोक ऐसा है कि जो माया रूपी काम धेनु का बछड़ा कहता है जी वो ईश्वर को ईश्वर को माया रूपी काम धेनु का बछड़ा कहा है तो धेनु बछड़े को जन्म देने वाली बड़ी है कि धेनु बड़ी है उसकी से जे, जे, जे, जे, जे, बड़ी है। तो वहां पंचायत माया को बड़ा बता रहा है माया का कार्य ईश्वर को बता रहा है अगले दिन दिखा दूंगा श्लोक में और शंकराचार्य जो ईश्वर को बड़ा बता रहे है माया उनके बस में ये कह रहे हैं पंचायत माया को बड़ा बता रहा है की माया से ईश्वर हो गया है तो ऐसे ही बताया ना पंडित जी में ऐसा ऐसा खो गया है शंकर भाषा अपनी जगह परिपूर्ण है ठीक है वो वैसा चलता है हाँ आपको दिखा देंगे अगली बार दिखा देंगे उसमें माया रूपी धेनू का बछड़ा ईश्वर को कह दिया है कि माया रूपी धेनू का बछड़ा है तो माया बड़ी हो गई ऐसा तो जबकि ऐसा है नहीं भाष्य के अनुसार नहीं है भाष्यकार के अनुसार तो ईश्वर जो है ना सर्वसम्मत है और भाष्यकार अपनी जगह ठीक है अभी अगले दिन कल है ओम पूर्ण मि पूर्ण पूर्ण पूर्णम दस पुनः पूर्णमा